आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों से आपको अवगत कराते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ माउंट आबू के डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं जिनसे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं पर्यावरण पर और ख़ास माउंट आबू के पर्यावरण पर तो उनका पूरा फोकस है माउंट आबू को पर्यावरण को और माउंट आबू का जंगल और वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाए और उनको बड़े जतन से पाला जाए ये उनकी हमेशा सोच रहती है और इसके लिए वो हमेशा लिखते रहते हैं बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं तो आइए ऐसे ही खूबसूरत बातें आज भी हम उनसे सुनेंगे और खास उनको दिल से ये लगा कि अभी दो चार दिनों से जो माउंट आबू के आसपास में जो पहाड़ एरिया है पहाड़ी एरिया पिंडवाड़ा से नॉर्थ और इस तरफ में तो वो सारी जगह पे जो है किसी कारणवश वो आग लगी है और वो आग बहुत ज़्यादा और ये हर साल लगती है लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमें रोकना है इससे जंगल जो नष्ट हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करना इसकी मनसा उनके दिल में उनकी जो बातें हैं वो अपने दिल की बात हम तक सुनाएंगे आज तो हम उनको सुनेंगे और किस तरह से हम पर्यावरण को बचाने के लिए मददगार साबित होते हैं उन चीजों को हमें अपने आदतों में अपने विचारों में बदलाव के तौर पे लाना होगा तब हम इस प्राकृतिक कुदरत को वन्य जीवों को जंगल को बचा सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में और सुनेंगे अभी अरुण शर्मा जी को नमस्कार शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में नमस्कार, एक बार फिर धन्यवाद आग लगी है हर वर्ष लगती है बहुत बड़ा जंगल का हिस्सा हर साल जलता है बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, समाधान बताए जाते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं होता है अंत पर्यंत एक साल नया फिर आता है फिर गर्मियां आती हैं फिर जंगल जलता है स्थायी रूप से पिछले 34 वर्षों में तो मैंने देखा नहीं कि कोई उस कार्यक्रम किया गया हो अ में मैं एक बहुत बड़े विद्वान जो कि पारिवेशिक विद्वता रखते हैं अंतरराष्ट्रीय हैं, डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा उनकी बातें सुन रहा था और पढ़ रहा था मैंने सोचा विद्वान श्रोताओं के लिए आज आग पे आने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें पारिवेशिक शिक्षा एवं एन्वायरमेंटल एडुकेशन के संबंध में की जाए उसके बाद हम आस्ते आस्ते जो निरंतर चौंतीस वर्ष से मैं देख रहा हूँ माउंट आबू में आग लगने की समस्या का उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है जैसे डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा बताते हैं कि आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि हम पारिवेशिक अनभिज्ञ कुलिन शिक्षित के लिए शिक्षा दें विडम बना कुलिन शिक्षित वो व्यक्ति जो समर्थ है सक्षम है और वो शिक्षित है आज उसको शिक्षा देने की जरूरत पड़ गई और उसे किसे किस तरह से क्या शिक्षा दे आइए हम उस पर चर्चा करते हैं ये बहुत ही जटिल विषय है और इस जटिल विषय को हम जितना सहज रूप से आप तक पहुंचा सकेंगे हम प्रयास करेंगे आप सुन रहे हैं आप सुनेंगे आप सुनते रहेंगे इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं क्योंकि पर्यावरण पारिवेशिक उलझने बहुत बड़ी समस्या बन गई है खाली माउंट आबू में नहीं हमारे प्रांत में नहीं हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में आइए पहले एक वैश्विक भ्रमण कर कर आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हम धीरे धीरे विस्तार से गहराई से इस समस्या को समझते हैं और इसका समाधान ढूंढते हैं अब ये जरूरी हो गया है कि पारिवेशिक जागरूकता जन समूह में फैलाई जाए विशेषकर अभि शिक्षित समूह में क्योंकि यह समूह नीतियां बनाता है और समाज में अहम निर्णय लेता है ये इस परिपेक्ष में आवश्यक है कि पारिवेशिक हनन निरंतर अभिरत बिना थ हो रहा है और यह तो तब है किस विषय पर अनंत साहित्य छप रहा है और सारे विश्व में इसके लिए अनेकों सभाएं भी हो रही हैं इन सब का कोई सकारात्मक फल नहीं निकल रहा हमारे नीति बनाने वाले और निर्णय लेने वालों ने इससे कोई पाठ नहीं सीखा है बल्कि बल्कि गलत विकास की योजनाओं की ओर प्रयास लगाए बैठे हैं अतीत अतीत की कितनी ही विनाशकारी घटनाओं से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है विकास नीतियों जो संवहित समृद्धि करती हैं और जो संभावनाएं उन्हें नष्ट करती हैं वो इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं विकासशील देशों के नेता एक ऐसे कुछ चक्र में फंस गए हैं कि एक तरफ तो बेलगाम जनसंख्या है दरिद्रता है एवं प्रदूषण है और दूसरी ओर दूसरी ओर मूल निवासी के जीवन का आग्रह इन दो पाटन के मध्य प्रकृति की संवहिता संकट में पड़ जाती है अर्थात एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी संकट में पड़ जाती है उद्देश्य दात होने के बावजूद भी आत्मघाती हो जाते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को महिलाओं को और शिक्षकों को विशेष रूप से शिक्षित करें प्रशिक्षित करें क्योंकि बच्चे भले ही आज 20 प्रतिशत संख्या में हों पर कल कल वो शत प्रतिशत जनसंख्या बनाएंगे महिलाएं घर और चरित्र का निर्माण करती हैं तथा विद्यालयों में शिक्षक महत्व रखते हैं मानव समाज के लिए, के लिए लिए सस्टेनेबल ह्यूमन सोसाइटी सूचना तक अभी करना अब अत्यधिक अनिवार्य हो गया है वो सूचना तभी तक उपयोगी है जब नागरिक उसका सही सही उपयोग कर सके जिससे विभिन्न समस्याओं का समाधान वो कर सके वहीं पर पारिवेशिक शिक्षक अर्थात एनवायरमेंटल एजुकेशन का महत्व तो आता है पारिवेशिक शिक्षा लोगों को वो उपकरण वो कौशल एवं वो विशिष्टता प्रदान करती है जिससे वो पारिवेशिक संरक्षण कर सके और संवहित विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय सभाएं हो चुकी हैं जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता के निरंतर प्रयास किए गए हैं फिर वो भले ही यूएसए में विस्कोनिया हो या उन्नीस में लंदन हो या उन्नीस में जापान हो या उन्नीस में रशल कार्सन का खामोश बसंत हो या 1970 का गैला ने का यूएसए का सर्वप्रथम प्रथम अर्थ हो अर्थात या संयुक्त के में, में, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र के तत्वाधान में में में में स्टॉकहोम 1972 माननीय मानवीय पर वैश्विक सभा हुई यही नहीं बेलग्रेड में में 1975 बेलग्रेड चार्टर आया था दो वर्ष पश्चात 1977 में पर्यावरण पर विश्व की सबसे बड़ी सभा हुई जॉर्जिया में पारिवेशिक शैक्षणिक सभा उन्नीस में 100 देशों के दस हजार बच्चों के साथ एजेंडा 21 अपनाया गया जो 21वीं सदी के लिए संवहनीय विकास की रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया पृथ्वी जो ग्रह है धरा ग्रह के लिए त्रांध्री पुस्तक प्रकाशित की गई जिसे विश्व की चौदह भाषाओं में प्रकाशित किया गया और दो लाख सत्तर हजार विकास की लंबी यात्रा की तैयारियों के लिए एवं पर्यावरण पर मानव विनाशकारी प्रहारों से बचने के लिए एकमात्र एकमात्र महत्वपूर्ण उपकरण पारिस्थितिक शिक्षा है एन्वायरमेंटल एजुकेशन राष्ट्रों को पारिस्थितिक शिक्षा में अब और अधिक रुचि लेनी होगी जिससे वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियां एक सम्बहीन भविष्य एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण कर सकें इसके लिए आवश्यक है किसको शिक्षित करें क्या शिक्षा दें किस प्रकार शिक्षा दें आइए एक एक बिंदु पर थोड़ा गौर करते हैं किसको शिक्षित करें समाज के हर वर्ग को हमें पर्यावरण के लिए शिक्षित करना होगा बच्चे युवा वृद्ध जवान स्त्री पुरुष मजदूर प्रबंधक व्यापारी उद्योग खरीदार व्यापारी पर्यटक उपभोक्ता संपर्क सभी संघों को सभी संस्थाओं को वकील को डॉक्टर को किसान को इंजीनियर को योजना बनाने वालों को निर्णय लेने वालों को आज वो समय आ गया है जब कुलीन एवं वादी समाज को शिक्षित करने का आग्रह और प्रबल हो गया है क्योंकि समाज का यही वर्ग है जो धरती पर अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है एक इसके लिए की उसके पास अधिक आर्थिक शक्ति और क्षमता होती है और साथ ही या तो भ्रांत या फिर नगण्य पारिस्थितिक सही संवेदनशीलता और या जागरूकता एवं उसका क्यान, इसकी कमी इस संबंध में एक बार फिर बच्चों को महिलाओं शिक्षित करने का समाज और अधिक बल देने का आज आग्रह हो गया है क्योंकि बच्चे भविष्य के शत प्रतिशत नागरिक है जो हो सकता है आज बहुत कम मात्रा में हो किंतु कल तो वो पूरा ब्रह्मांड संभालेंगे नारी शिक्षा जिसे हमने कहा घर से लेकर शुरू होती है और वहां से अगर पारिस्थितिक शिक्षा दे दी जाए तो जागरूकता का प्रचार आराम से हो सकता है साथ ही शिक्षकों को शिक्षित करने में विद्रता दिखानी होगी क्योंकि शिक्षक भी उतनी ही अहम भूमिका निभा सकते हैं जैसे कि ग्रहणी इसी से दूसरे बिंदु पे आते हैं। हम क्या शिक्षा दें हम क्या शिक्षा दें एक लंबी थे इसको हम थोड़ा बिंदु दर बिंदु करने की प्रयास करेंगे पहला मानवीय पर्यावरण की शिक्षा जल जमीन वनस्पति पशु हवा तथा सूक्ष्म प्राणी जगत में जिसमें हम वास करते हैं और जिससे हम पोषण लेते हैं उस सबके बारे में जानकारी और उनके संरक्षण का दायित्व दो मूलभूत प्राकृतिक एवं मानव रचित पारिस्थितिक तंत्र जो धरा धरापर का और जो वैश्विक पारिस्थिति को खतरा पहुंचाते हैं उसके कारण और उसके विनाशकारी नतीजों से बचने के प्रयास फिर धरती के नवीकरणीय अर्थात अक्षत एवं अपूर्य अर्थात नश्वर साधन जो हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, किंतु बेतरतीब से अधिक काम में लेने और पागलों सा पोषण करने से गति से विलुप्त हो रहे हैं उनका हमें विवेकशीलता से उपयोग करना होगा विशेषकर अंग्रेजी में ये पांच पी बताए गए हैं अंग्रेजी में ये पांच पी बताए गए हैं पेपर पावर प्लांट मतलब पेड़ पोर्टेबल वाटर अर्थात वनस्पति कागज ऊर्जा पेट्रोल और उसके पदार्थ और पानी इन सबका हमको संरक्षण करना होगा क्योंकि ये हम रोज इस्तेमाल करते हैं और इनका प्रभाव हम पर पर्यावरण पर पारिस्थितिक सस्टेनेबिलिटी पर पड़ता है और उसके लिए हमें बहुत सजग रहना होगा पेड़ों की उदारवादी क्रिया और विशेषताएं जो हमें छह रूप में जानी जाती हैं अच्छा छ एफ वरदान में मिलती है फूड फॉर्डर फर्टिलाइजर फूडर फर्टिलाइजर अर्थात आहार अर्थात चारा अर्थात उर्वरक और मरणों बाकी तीन फ्यूल फर्नीचर और फिक्सचर फ्यूल ये ऊर्जा देते हैं ये फर्नीचर बनाने में देते हैं और उनको जोड़ तोड़ के लिए हमें सामर्थ्य देते हैं ये वातावरण को ऑक्सीजन देते हैं उसकी परिशुद्धि में सहयोग देते हैं विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि एवं ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं वृष्टि को बढ़ाते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए एक अवरोध बनते हैं एवं भू संरक्षण करते हैं पेड़ बहुत जरूरी है हम आगे बात करेंगे इन पर मानवीय पारिवेशिक का वनो उन्मूलन उदाहरण स्वरूप भूमि जल हवा एवं ध्वनि प्रदूषण प्राकृतिक वास का निवास और उसका विनाश रेगिस्तानीकरण जैविक विविधता का हानि कई प्रजातियों का विलुप्त होना वैश्विक ऊष्वनीकरण ग्लोबल वार्मिंग ओजोन का कवच कमी होना और तेजा वर्षा अर्थात एसिड रेन और उनका विनाशकारी प्रभाव मानवीय अस्तित्व एवं धरती का जीवित रहना और जीवन रहना उन पर बहुत प्रभाव होता है इनसे बचना होगा तीन विनाशकारी तत्वों की साठगांठ और विनाशकारी प्रभाव ये तीन हैं ये तीन पी हैं पॉपुलेशन पॉवर्टी और पॉल्यूषण अर्थात जनसंख्या दरिद्रता प्रदूषण और उनके कुप्रभाव दो पी हैं जो हम रोज लड़ते हैं हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं विशेषकर पर्यटक से कहते हैं कि भैया थोड़ा तो सहयोग करो नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे वो दो पी कौन से हैं प्लास्टिक एवं पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड मतलब वो रसायन जिससे हम कीट नाश करते हैं प्लास्टिक एवं कीट नाशक रसायन इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ते हुए विश्व की मुख्य विनाशकारी घटनाओं को याद रखना पड़ेगा उन्नीस का उन्नीस का बेल्जियम का मारक धूम 1948 का अमेरिका का डेनोरिया में अमेरिका का लंदन का धुंध जिसमें जिसमें लोग लोग मर गए लोग मर गए, 1953 के धुंध हजारों गए, सैतालीस की जापान की इताई, इताई व्याधि, यूके का एक बार फिर 1952 में नाभिक ऊर्जा घर की दुर्घटना द ब्लास्ट ऑफ द तो न्यूक्लियर रिए 1953 का जापान का विनाश से से अर्थात कितने लोगों को कितनी विकलांगता भोगनी पड़ी हॉलैंड में में भट्टी का का का का का विस्फोटन 1975 फ्रांस अमो तेल बिखरना भारत भोपाल गैस किसको याद नहीं है आज तक लोग आज तक लोग उसकी यादि से तड़प रहे हैं कितने लोग मर गए कितने अपनों को खो दिया कितने पशु मर गए किस लिए क्योंकि हमने से योजना परियोजना नहीं बनाई 1986 में बॉम्बे का महाल विस्फोटकों का ध्यान रखना पड़ेगा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप तूफान झंझा जलजला सुनामी इत्यादि जिनकी विभिषिकाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है और ज्यादा मानव को नुकसान पहुंचा रही है मनुष्य में पारिस्थितिक बीमारियां मुख्य रूप से पारिस्थितिक विषाक्त प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारणों से आज हमने ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी नई बीमारियां आ रही हैं जैसे कि जैविक रासायनिक वैश्विक उष्णता पारिस्थितिक परिवर्तन ध्वनि प्रदूषण स्ट्राटोफियर में ओजोन कवच का कम होना नदियों को प्रदूषित करना अवरुद्ध करना इस तरह से ढेरों बीमारियों को बढ़ावा देना जैसे मलेरिया क्षय रोग सिलोिसमिया बधिकरण मृत्यु प्रवास बच्चे मृत्यु पैदा होने लग जाते हैं मोतियाबंद मानसिक एवं शारीरिक रूप से चुनौतियां कई प्रकार के कैंसर इत्यादि इत्यादि इत्यादि हम किस प्रकार से अपने रोजमर्रे के जीवन में पारिस्थितिक स्थिति को प्रभावित करते हैं खाना पकाने में नहाने में यात्रा करने में खेती करने में उद्योग चलाने में सी एफ सी का बढ़ावा देने में इन सब को हमको बहुत ध्यान से देखना होगा उसमें जो भी क्षति है जो भी कमियां हैं जो भी गलतियां हैं उनको हमें ठीक करना होगा पारिस्थितिक लाभदायक आदतें अपनानी होंगी और उसी से हम कुछ राहत पा सकेंगे हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें ध्वनि का कम उपयोग करें पानी के व्यय को बड़ा संभाल के करें बिजली का खर्च ढंग से करें कब तक करेंगे पैदा कब तक करेंगे तैयारी एक सीमा होती है हर चीज की इसलिए हम जो विद्वान सदियों से और अब हाल में कई सालों से तीन आर बताते हैं हमें तीन आर सब कहते हैं किन्तु तो कोई अपनाता नहीं है सब कहते हैं इसकी बात रिडक्शन री यूज एंड रिसाइकल रिडक्शन अर्थात हम हर चीज का कम उपयोग करें जैसे बिजली है पानी है ऊर्जा है संभल के करें ये नहीं की अनाप शनाप बेटे को मोटर दे दी हॉली डेविडसन दे दी जो पेट्रोल जलाती नहीं है पीती है और वो खामो खाम दौड़ रहा है पर हजारों लाखों रुपए का पेट्रोल जला रहा है किंतु उसके तो हजार लाखों रुपए गए किंतु पेट्रोल की क्षमता तो कम होती जा रही है पेट्रोल के भंडारे तो खत्म हो रहे हैं और वो पेट्रोल जो जल रहा है वो कार्बन फुटप्रिंट पर रहा है वो प्रदूषण कर रहा है रियूज कितना अच्छा होता है मुझे याद है कई परिवारों में आज भी बड़े बड़े समझदार परिवारों में और भी परिवारों में बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन पहनती है, है किंतु हम तो आगे बढ़ गए हैं ऐसे ऐसे विद्यालय खुल गए हैं कि जो यही प्रयास करते हैं कि किताबें तुरंत बदली जाए कॉपियां तुरंत बदली जाए जिससे कोई उसका रीयूज नहीं कर सके उसको पुनः इस्तेमाल नहीं कर सके और हम जो भी संसाधन हमारे हैं उनको बर्बाद करते और रिसाइकिल हम जितना रिसाइकिल करेंगे चाहे वो कागज हो चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे कुछ भी हो हम धनाडी बन जाएंगे इसलिए पानी है भोजन है विश्व संस्था के निर्देशों का अक्षरश इनको उपयोग करें क्योंकि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के निर्देश है उनको पालन करें सभी राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र के सभी पारिस्थितिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। पारिस्थितिक कानूनों को खाली जागरूक रहे उनको अपनाएं। जितने भी एनवायरमेंटल कानून हैं, आप देख लीजिए माउंट अबी जोन है कितने अच्छे कानून लगे हुए यहां पर कि आप शोर मत कीजिए आप कार्बन मत फैलाइए आप पानी व्यय मत कीजिए आप यहां पर रात तक दो, दो बजे तक माइक मत बजाइए बड़े बर बड़े शहरों में बंद हो गया है किंतु यहां अभी तक बंद नहीं हुआ शाम के छह बजे जो माइक चालू होते हैं वो रात को चीखते रहते हैं उन्हें पता नहीं उन्हें पता नहीं कि जंगल के जानवर भी रहते हैं यहाँ पर जिनका ये देश है जिनका ये घर है आपको मेरी वार्ता में यह याद रखना चाहिए कि छत्तीस हजार हेक्टेयर जंगल में छत्तीस हजार हेक्टेयर जंगल में एक हजार हेक्टेयर में आप रहते हैं और आप छत्तीस हजार पे अपना मालिकाना हक हाँ जताते हैं ये कितना न्याय कितना गैरकानूनी है थोड़ा समझे और थोड़ा उदारता दिखाए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तह दिल से स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर शर्मा जी हमें बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस पर जो भी बातें जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं कही ना कहीं आपके दिल पर चोट कर रही हैं तो जरूर उन बातों को समझे और उसके लिए एक करुणामय रूप धारण करके इस पेड़ पौधों को जंगल को बचाने का अपनी तरफ से जरूर प्रयास करिए आइए और भी बहुत सारी बातें समय की मांग इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे डॉक्टर अरुण शर्मा जी को लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुना है रेडवाज पर नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर आते रहो बसन को हरा भरा कर पाएंगे आओ वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे चलो जगाएं आज यही व्रत हम सब लें हरा भरा छोटा सा कानन हर गांवों को हम सब दें देित बन गांवों का हर लोगों को समझाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे आओ वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे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 रक्षित बन ऐसा हो जिसमें वन्य जीव सब रह पाए गाय गीत सदा रक्षा का रक्षित बन सब बच पाए आज विश्व की चिंता को क्या दूर कभी कर पाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे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 हमारा भैया तिवार हम भर पाए गाँव नगर के गली सड़क को हरा हम कर पाए कुछ वृक्ष है सभी सुरेंद्र इन्हें नहीं तर पाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा कर पाएंगे आओ वृक्ष लगाए भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे हरा भरा, भरा कर पाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और डॉक्टर अरुण शर्मा जी माउंट आगू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें दिल और जान से वो हम सभी को सुना रहे हैं बता रहे हैं तो उनकी मनसा को उनकी भावनाओं को हम सभी समझे और आगे बढ़े तो आइए फिर से एक बार अरुण शर्मा जी को सुनते हैं आप सभी की तरफ से एक बार फिर पुनः अरुण शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर धन्यवाद प्रकृति के प्रति पर्यावरण के प्रति वन्य जीव के प्रति वनस्पति के प्रति और इन सब कार्यों को और उन सब कार्यकर्ताओं को सहयोग दे जो इसके लिए करते हैं पारिस्थितिकी कार्यों के लिए हम सबको सम्मानित करें और पारिस्थितिक विस्थापित एवं पारिस्थितिक क्षय से होने वाली नुकसान का भरभाव करें जनसाधारण के लिए कुछ चिंताजनक पारिस्थितिक सूचनाएं हैं जो हमें सबको याद रखनी चाहिए हर वर्ष तिरपन करोड़ लोग उपभोक्ता संख्या में जुड़ रहे हैं हर विद्वान श्रोता इसको सुने और जाने की आस पास में भी ये हो रहा है ये विश्व के आंकड़े हैं किंतु ये आंकड़े विश्व में हर जगह से लेके बनाए माउंट आबू को लेकर भी सुरोई जिले को लेकर भी हर वर्ष तिरपन तिरानबे करोड़ लोग उपभोक्ता संख्या में जुड़ रहे हैं हर दिन ग्यारह मिलियन हेक्टेयर जंगल और सत्ताईस मिलियन हेक्टेयर खेत भूमि हम खो रहे हैं किसको किसको विनाशकारी विनाशकारी निर्माण विनाशकारी विकास के हाथों में कितने ही बहुमूल्य पेड़ और पशु विलुप्त हो गए हैं और हर दिन अभी भी तीन प्रजातियां विलुप्त हो रही है तीन आंकड़े भयावक आपको याद रखने चाहिए माननीय मानवीय हलचल वन्य जीव के लिए सबसे बड़ा खतरा है अगर आज सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को किसने किया है तो हम मनुष्य ने किया है आइए हम अपनी गलती सुधारें और हमारे भविष्य में हमारे बच्चों को यह कहने का मौका न दें कि हमने उनको एक जहरीली जमीन दी है क्षय करने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं उनसे हम बचे हैं ये जानिए एक टेनिस मैदान के बराबर हर मिनट एक टेनिस मैदान के बराबर हर मिनट भूमि नष्ट हो रही है भूतल जल का तीव्रता से क्षय हो रहा है हर जगह बोरिंग हो रहा है यह कोई तरीका नहीं है जल संग्रह और जल संचय के प्रति हमें जागरूकता दिखानी होगी छोटे छोटे अनेकों लाखों करोड़ों हमें जलाशय बनाने होंगे और उनके लिए उनकी संरक्षता के लिए बरसात को बढ़ाने के लिए हमें करोड़ों करोड़ों करोड़ों पेड़ लगाने होंगे का तापमान बढ़ रहा है हर साल बढ़ रहा है कहीं वो दिन नहीं आ जाए हम इस जल के मर विद्वान साइंटिस्ट कह रहे हैं और ये बात मैं बहुत विद्वान व्यक्ति से लेकर आया हूँ राजीव कुमार सिन्हा से जो जो विश्व के विख्यात पर्यावरणविद है वैज्ञानिक है सत्तर हजार रसायन सत्तर हजार रसायन हम हर रोज प्रयोग में लाते हैं और एक हजार नए रसायन हर साल जोड़ते हैं प्रति हजार लीटर पेट्रोल जो हम जलाते हैं तो उसके साथ तीन सौ साठ किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अड़तालीस किलो हाइड्रोकार्बन और निकालते हैं अठारह किलो नाइट्रोक निकालते हैं बारह किलो सल्फर ऑक्साइड निकालते हैं कितना शीशा हम पर्यावरण में भर देते हैं ये सब जहरीली वस्तुएं हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त करते हैं मेरी बात अगर आपको बच के रहना है खासकर भारत में और विशेषकर सिरोई में और उससे भी ज्यादा माउंट आबू में मेरी बात मानिए आप शाकाहारी हो जाइए जो जानवर मारते हैं खाने के लिए पहली बात तो उसको टेबल पे लाने के लिए इतने एक एक एक जमीन की हरियाली को खत्म करके आप खाते हैं दूसरा हमारे देश में कानून अभी इतने दृढ़ नहीं है इतने सटीक नहीं है इतने मजबूत नहीं है तो आपकी टेबल पे अधिकतर बीमार जानवर ही खाने के लिए आता है आप क्यों बीमार जानवर खाना चाहते हैं आप शाकाहारी बन जाइए बड़े स्वादिष्ट हमारे पास व्यंजन है और भारत में तो सदियों से बनते आ रहे हैं मेरा अनुरोध है आप शाकाहारी बनिए और फिर देखिए आपका स्वास्थ्य सुधरता है कि नहीं आज के मानव समाज 40 से 50 गुनी अधिक ऊर्जा प्रयोग कर रहा है पहले से और उसके अंदर प्लास्टिक तो पूछो ही मत पागल की से इस्तेमाल कर रहा है अरे भैया हमारे पूर्वज भी तो फैला ले जाते थे कागज के खामों में हम सामान लाते थे अब क्या नया हो गया इसलिए तो बहुत जरूरी है कि किसान उद्योगपति एवं प्राविधि विशेषज्ञ पारिस्थितिक प्रशिक्षण पाए किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वो जैविक खेती करें वो जैविक खाद का प्रयोग और जैविक कीटनाशक प्रयोग में लाए क्योंकि पारंपरिक जैविक खेती करने वाले एक कैलोरी में ये देखिए ध्यान रखिए इस बात को प्लीज कृपा करके इस बात पर ध्यान दीजिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो एक कैलोरी पर पचास कैलोरी अन्न उगाते हैं जबकि अन्य तरीका जो है उसमें एक कैलोरी में केवल दस कैलोरी अनाज पैदा होता है उद्योगपति एवं तकनीक शाह एक स्वहन वाली तकनीकी का उपयोग करें उत्पादन के लिए रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइकल रूज रूज रिसाइकल का प्रयोग करें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है धातु खनन करने के लिए हम जब धरती से निकालते हैं धरती को फोड़ कर, चाहे वो तांबा हो चाहे वो लोहा हो चाहे वो जस्ता हो हो कुछ भी हो हम एक परसेंट करते हैं लोअर निर्णय लेने वाले लोगों को अब शिक्षित करना होगा उन्हें समझाना होगा की भैया आपने किताबें तो बहुत पढ़ ली आप आई आई एम ए से स्टैनफोर्ड से लंडन से पढ़ के तो आ गए किंतु आपने एक सामान्य ज्ञान नहीं समझे प्रकृति से खिलवाड़ करोगे मेरे भाई तो प्रकृति उल्टा जब मारेगी तो कोई बचेगा नहीं पारिवेशिक प्रभाव के आकलन के लिए अनिवार्य हो गया है कि आर्थिक योजनाएं नीति निर्माता निर्णय लेने वालों को अब बताना होगा कि आर्थिक योजनाओं के सूचक बदल रहे हैं कालजयी अर्थशास्त्र अब परिवर्तन चाहता है वर्तमान में आर्थिक सूचक आधारभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है ये साधनों के उपयोग में जो वर्धन को पोषित करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं वो में अंतर नहीं कर पा है। क्या कभी यह सोचा उन्होंने कि वो सौ पेड़ खड़ा था पचास साल से पेड़ खड़ा था प्रकृति ने उसके अंदर कितना कुछ इन्वेस्ट किया है कितना कुछ व्यय किया है सालों की ऊर्जा सालों की धूप सालों का पानी कितनी कुछ घाट डाली है प्रकृति ने और हम एक पेड़ को काटकर कुछ रुपयों में कुछ कुछ रुपयों के घन मूल्य में उसको बेच देते हैं और यही नहीं हर चीज का हम ऐसा लगाते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगा आज आपको अगर पेड़ काटना है तो आपको उस पेड़ के 100 साल का किराया हमको देना पड़ेगा 100 साल का उसका भरण पोषण देना पड़ेगा हम प्रदूषण बढ़ाते हैं भूतल जल कम करते हैं खरीद उत्खनन करते हैं रासायनिक प्रोध करके नुकसान पहुंचाते हैं खेती में कृत्रिम रसायन करकर पता नहीं क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं दैनिक जीवन में मुख्य सामग्री एवं सेवाओं का भोग का पारिवेशिक मूल्य की उपभोक्ताओं को शिक्षा देनी होगी लोग भोजन पानी बिजली एवं कागज का उपयोग करते हैं पर इनकी उपलब्धि के लिए जो पारिवेशिक मूल्य चुकाना पड़ता है उसका कोई आंकलन करता है मकान बनाने के लिए चट्टानों को बारूस छोड़ा देते हैं आप मुझे बताइए जो तीन अरब वर्ष चट्टान है माउंट आबू उसको आपने एक छोटे से के दिया और ताली बजा बोले डायना का, का, है, है वो करोड़ों अरबों में भी नहीं खरीदी जा सकती क्योंकि वो तीन अरब वर्ष से थी। आप शैंपू से लेकर शैम्पिन तक की मूल तो का करते हैं किन्तु इतने बड़े मूल्यांकन को नहीं आंकते और यही नहीं आज माउंट की एक विशेष स्थिति है यहां पे पर्यटन है आज पर्यटन को और पर्यटन से जुड़े सारे के सारे उद्योग को आज मैं हाथ जोड़ के कर करके कर, प्रार्थना करता हूं कि आपको समझना होगा पर्यावरण है इसलिए पर्यटन है जंगल नदियां पहाड़ समुद्र सब खतरे में है क्योंकि पर्यटक यह सोचता है क्योंकि पर्यटक यह सोचता ही नहीं है कि वो प्लास्टिक कचरा ध्वनि कार्बन और न जाने क्या क्या प्रदूषण फैलाता जा रहा है पर्यटन के नाम पर माउंट आबू को ही ले लीजिए जब भी इसकी बात होती है लोग भूल जाते हैं आबू में पर्यावरण के कारण पर्यटन है आबू में पर्यावरण के कारण पर्यटन है अनादरा में कोई पर्यटक नहीं जाता है पिंडवाड़ा में कोई पर्यटक नहीं जाता है वो माउंट आबू बता क्यों क्योंकि यहाँ पे एक अद्भुत आनंद देने वाला सुख देने वाला पर्यावरण है उसको नष्ट मत करो मेरे भाई पढ़ाई है अध्ययन है ऐसे सभी व्यापार हैं हैं जो ऐसी सभी गतिविधियां पर जब के विकास की बात आती है तो पर्यावरण तो कहीं विस्मृति में ही विलुप्त कर दिया जाता है फिर बात करते हैं उद्योग की पर्यटन की विद्या की अध्यात्म की पारिवेशिक सुरक्षा ही नहीं विकास के नाम पर संरक्षण नहीं है कि कोई बात ही नहीं करता है मेरे भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने पारिवेश शिक्षा पारिवेशिक शिक्षा और जागरूकता के लिए पारिवेश शिक्षा और जागरूकता के सुझाव में बल दिया है कि मीडिया, लेखक, वक्ता, शिक्षक इस प्रयास में बढ़ हिस्सा लें हर स्कूल में हर कॉलेज में हर विश्वविद्यालय में पारिवेश शिक्षा हो कितनी विडंबना है कि माउंट आबू के कई स्कूलों में एनवायरमेंटल एजुकेशन है ही नहीं और जहां थी उसको हटा दिया गया क्यों मुझे समझ में नहीं आता है कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण एक दूसरे को व्हाट्सअप भेज दिया फेसबुक पे कुछ लिख दिया ईमेल भेज दी उसको जीते नहीं है उसको करते नहीं है उसको सहते नहीं है उसको देखते नहीं है उसका मान सम्मान नहीं बढ़ाते अब अब देखिए विश्व पारिवेश दिवस होता है पांच जून को पृथ्वी दिवस होता है बाईस अप्रैल को विश्व वन दिवस होता है 21 मार्च को विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को विश्व वन जीव सप्ताह होता है 1 से 7 अक्टूबर तक तो इत्यादि इत्यादि इत्यादि इस संबंध में किताबें पत्रिकाएं प्रपत्र पढ़े जाएं, टेलीविजन पर टेलीफिल्मीचर फिल्म नाटक नुक्कड़ नाटक इत्यादि किए जाए और इसकी बात दूर दर तक पहुंचा जाए स्कूल के पारिवेशिक शिक्षा में प्रोग्राम में ये बहुत जरूरी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा महत्व मिलेगा बात मानिए विकासशील देशों में पारिवेशिक शिक्षा की ताजा स्थिति बहुत खराब है जहां जीवन व्यापन करना ही खतरे में है वहां पर वन संरक्षण जल संरक्षण भूमि संरक्षण जीवन की गुणवत्ता और प्रकृति के प्रति मानवीय दायित्व की बातें करना मुश्किल हो जाता है फिर भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि यह नहीं हुआ तो जो कुछ बाकी हम मर जाएंगे तभी तो राष्ट्र समाज और व्यक्ति के लिए ये चुनौती है कि पारिवेशिक शिक्षा अर्थात जन तक पहुंचाए भारत में पारिवेशिक शिक्षा की बहुत महत्व है भारत वो देश है जहां जल जंगल वन्यजीव वनस्पति अर्थात पर्यावरण समग्रता में स्तुति रहा है वंदनीय रहा है सदेह रहा है भारत वो देश है जहां वृक्षों को पशुओं को जल को सागर को पहाड़ों को पूजी माना गया है यहां तक कि नदियों को मां तुल्य यहां तक कि फिर भी जिस तरह से यहां जल जमीन जंगल का प्रदूषण कर विरूपित किया जा रहा है भले ही व्यवसाय हो शिक्षा हो आध्यात्म हो विकास हो किसी के नाम पर भी माउंट आबू की तीन दशमलव चार वर्षो वर की पुरानी विरासत को विश्व की सबसे पुरातन भ्रमित विकास के सड़कों है, है को चौड़ा कर देंगे अरे मेरे भाई सड़कों को जब चौड़ा करोगे तो कितनी चट्टानों को तुम काटोगे उड़ाओगे पेड़ों को बर्बाद करोगे और कितने सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सदा के लिए खत्म करोगे थोड़ा तो सोचोगे कब तक ये करोगे और यही कारण है मैं वहीं पे आ रहा हूं और बड़ी पीड़ा के साथ आ रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि आप लोग सुनेंगे आप इस बात को सब जगह पहुंचाएंगे यह बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारे कुछ काम करें घर में हम जनसंख्या कम करें ताबड़तोड़ बच्चे पैदा नहीं करें जंगल और उसमें जुड़े वास, आवास आवाज की रक्षा करें यहां की जैव विविधता की रक्षा करें और जीवों को प्रजातियों को जातियों को लोपड़ी से बचाए यहां की जमीन को अब अबकर्षण से बचाए प्रदूषण को रोके ग्रीन हाउस जैसे प्रभावों की रक्षा करेंदारी करें। प्लास्टिक और ध्वनि प्रदूषण और रसायनों का कम उपयोग करें पानी ऊर्जा कागज पेट्रोल प्लास्टिक सभी को संभाल के यूज करें आबू के अन केंद्र से रचे पर्यावरण के कई अच्छे गीत है मैं भी बताऊंगा आपको उनको वहां से मंगाए सीखें और हर रोज एक पेड़ लगाएं। हर रोज़ एक पेड़ लगाए नहीं आग लगी है आप आकलन नहीं कर सकते बहुत बड़ा रोचक रोमांचक बात हो सकती है किंतु हमारे लिए बहुत पीड़ा आज का दिन एक शोक दिवस मनाना चाहिए क्योंकि माउंट आबू में दूर दूर तक दूर दूर तक नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट अर्थात उत्तर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक के पहाड़ों पर आग लगी है। है? ये क्यों लगी है? क्योंकि होने के बावजूद भी सेंचुरी होने के बावजूद भी इन पहाड़ों को बफर जोन का संरक्षण नहीं मिला है इन पहाड़ों को बफर जोन का संरक्षण नहीं मिला है हमने गलती की है हमने गलती की है जरूरी नहीं कि हम वो गलती करते जाए मैं किसी को दोष नहीं देता किंतु जिन्होंने भी निर्माण किया है जीरो बफर जोन पर 2009 के पहले जिन्होंने भी निर्माण किया है बफर जोन 2009 के पहले उनको हम छोड़ दें क्योंकि उसके बाद तो इको सेंसिटिव जोन लग चुका है उसके बाद निर्माण क्यों कम से कम सरकार अधिकारी वन्य विभाग और समाज हमें एक किलो का बफर जोन तो दे एक किलोमीटर का बफर जोन तो दे आज सारी ताकतें सिरोई डिस्ट्रिक्ट में एक पे लगी हैं कि हम जीरो बफर जोन बनाएंगे मेरे बंधु मेरे श्रोता मेरे माननीय विद्वान सुनने वालों मैं आपको एक बात बताता हूँ आज की जो आग है आप भले ही किसी व्यक्ति को या किसी समूह को या किसी जाति प्रजाति को दोष देते रहो उनसे नहीं लगी है ये इसलिए लगी है कि हम पहाड़ों के अंदर घुस विकास के नाम पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जबकि पूरी दुनिया में सब दुनिया में हर पहाड़ को एक बफर जोन का एक बफर जोन की सिक्योरिटी मिलती है इन पहाड़ों को कम से कम मेरे भाई एक किलोमीटर तो दो जहां निर्माण हो गया ठीक है ठीक है उसको मत तोड़ो उसको मत क्षति पहुंचाओ उसको मत करो कुछ भी किंतु अब जो बाकी रह गया है उसको बचाने में क्या तकलीफ है क्योंकि अगर जैसे चारों तरफ अभी भी मैं देख रहा हूं, डिब्बी जाता हूं पहाड़ों का कर निरीक्षण करने तो मैं बंधु देखता हूं ये आप सबका दायित्व तो है आप सबको खड़े होकर एकजुट होकर इन पहाड़ों को बचाना है इन पहाड़ों के जंगल को बचाना है वन जीव को बचाना है वनस्पति को बचाना है वरना वो दिन दूर नहीं कि आप सब तो खत्म होंगे आपका भविष्य आपके भविष्य में बच्चे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या किया हमने तो आपको संभालने के लिए दिया था आप तो इसके संरक्षक थे आपने ही इसको खा पी के खत्म कर दिया नहीं ऐसा नहीं करें हमें भविष्य को जवाब देना अभी भी है अभी भी समय है अभी सब खोया नहीं है इसको इको सेंसिटिव बना दिया है आप लोगों ने बहुत बहुत आभार ये वन्य जीव अभयारण्य है बहुत बहुत आभार अब इसको आप बफर जोन दीजिए इसके हर अर, हर इंच को बचाइए इसकी चट्टान नहीं छूटनी चाहिए इसका पत्ता नहीं टूटना चाहिए मैं आपको बता दूं आज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चीजें हैं वो किसी बैंक में किसी खजाने में नहीं मिलेंगी सोना चांदी भी खरीद न सके वो खजाना है ये हवा सोना चांदी भी खरीद न सके भूख जाना है ये हवा जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा सोना चांदी भी खरीद ना सके भूख जाना है ये हवा इसको बचाइए इसको हर बचाइए अपनी सांस की तरह बचाइए अपने स्वास्थ्य की तरह बचाइए अपने स्वार्थ की तरह बचाइए ये आपका अहम स्वार्थ होना चाहिए इन पहाड़ों को बचाइए इन जंगलों को बचाइए इन वन्य जीव को बचाइए इस वनस्पति को बचाइए ये अमूल्य है ये तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी इसको मत प्रदूषित कीजिए इसको मत प्रदूषण कीजिए मैली करो न जमी को तुम मैले हो जाओगे तुम मैली करो न जमी को तुम मैले हो जाओगे तुम तो न सकेगी कोई भी पूजा हो जाएगा सब मैली करो न जमी को तुम मेले हो जाओगे तुम इसलिए आज आप सबको मेरे साथ गुनगुनाना होगा जहां पे बैठे जहां सुन रहे हैं सड़क पर रास्ते में गाड़ी में घर पर जहाँ पर भी हैं छत पर मैदान में खेत में जहाँ पर भी आप हैं मेरे साथ गुनगुनाएंगे आप इस गीत को सीखेंगे सिखाएंगे गाएंगे और हर व्यक्ति को हर अधिकारी को सुने चाहे नहीं सुने माने चाहे नहीं माने पढ़े चाहे नहीं पढ़े जाने चाहे नहीं जाने उसको हाथ जोड़ के अहिंसा के साथ बार बार उससे प्रार्थना करेंगे मेरे भाई अब अब अति हो गई अब अति हो गई कोई भी अधिकारी हो कोई भी पद का हो कोई भी दल हो कोई भी राजनीतिक दल हो कोई भी संस्था हो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए माउंट आबू को पक्ष दो तो मेरे दोस्त माउंट आबू को पक्ष दो तो। मेरे तो ये पूरा का पूरा अद्वित अद्वितीय अद्वितीय स्वर्ग जो है जिसको 1822 में कर्नल टॉड ने लिखा था ओ लॉर्ड सेव दिवन फ्रॉम होबोश्वर इस स्वर्ग को विनाशकारी तत्वों से बचाओ आप सब मेरे साथ गाएंगे और जो भी सीखना चाहेगा माउंट अर्बुद के या फिर, या फिर, गीत टाइप कर एनवायरमेंटल गीत कर वहां आपको अंधजन बच्चों के द्वारा पर्यावरण की प्रार्थनाएं सब सुनाई पड़ेंगी उनको सीखिए सिखाइए और अंत में मेरे साथ गाइए अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा कर देंगे दंगा हम कर देंगे दंगा अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा कर देंगे दंगा हम कर देंगे दंगा हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल चिप जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान अरे पत्ता भी छुआ तो देखो खोदोगे तुम प्राण हल्ला बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल जंगल का चप्पा चप्पा है जंगल की पहचान अपने प्राणों से भी प्यारे वनजीवों के प्राण जंगल का चप्पा चप्पा है जंगल की पहचान अपने प्राणों से भी प्यारे वनजीवों के प्राण हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा अरे कर देंगे दंगा हम कर देंगे दंगा अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा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 ये स्वर्ग है ये धरती का स्वर्ग है चाहे इसमें आध्यात्मिक बात कीजिए व्यवसाय की बात कीजिए शिक्षा की बात कीजिए की की, पहले पहले पहले पहले इसको बचाने की बात कीजिए हमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है बहुत देरी हो गई है फिर भी कुछ बचा हुआ है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी करुणा मेरी प्रार्थना मेरा रोना सब सुना और सुनने के बाद आप सबने मुझे विश्वास ठान लिया है कि अब आप इस पावन भूमि को क्षणिक भी हानि पहुंचाने नहीं देंगे किसी को पत्ता नहीं तोड़ने देंगे किसी को कंकड़ नहीं उधारने देंगे ये बहुत पावन भूमि है आप सुन्दर FM समय की मांग इस कार्यक्रम में बस इतना ही डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने अपनी पूरी निचोड़ यानी पर्यावरण को जंगल को जंगल के जीवों को किस तरह से बचा के रखना है उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने दिल व जान से वो सारी बातें बता दी जिन पर हम सभी को बार बार सोचना है और उसके लिए हम सभी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समअप भी किया गीत और संगीत के साथ उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश की और जंगल को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुनाया बड़े दिल से उसको सुनाया आप सुनाए हैं रिड माधवन नाइन्टी पर समय की मांग तो मैं आशा करता हूँ समय की मांग इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर अरुण शर्मा की ओर से मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जीव जंगल हमारे लिए है और हमें ही उन्हें बचाना है तो हम सभी को ट्रिपल आर रिड्यूस री एंड रिसाइकल इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिए इसी के साथ हमें जीना है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी हम आने वाले जो नई पीढ़ी है उनको नया संसार जिस तरह का सुख हमने पाया वो सुख उन्हें दे सकते हैं वरना आने वाली पीढ़ी हम सभी को दोष देगी हम सभी के लिए खेद महसूस करेंगी कि किस तरह से हम इस संसार में रह सकते हैं हमारे रहने लायक जगह भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा ना कोई पेड़ है ना पौधे हैं ना जीव है ना जंतु है तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं उनसे ताना न मिले दोष आरोपण हमारे ऊपर न हो इसलिए हम सभी को ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट लेकर आगे चढ़ना है रिड्यूस, रिसाइकल रीयूज इन चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और हो सके उतना हम सभी को पर्यावरण के संसाधनों को कम यूज़ करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ बढ़ाएँ तो इन्हीं शुभ आशा के साथ मुझे यानी आर जे रमेश और डॉक्टर अरुण शर्मा को दीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो